मौली विलियम्स पहली अमेरिकी महिला फायर फाइटर डायने कैथलिन हमारी मौली न्यूयॉर्क शहर में किसी भी कुक से बेहतर है फायर ब्रिगेड कंपनी नंबर 11 के लोगों को यह डिंग मारना पसंद था असल में वो एकदम अद्भुत है कप्तान हमेशा कहते थे मौली का जल्दबाजी में बना हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है नहीं सर इशाक न, ने कहा उनकी स्वादिष्ट चिकन से किसी भी आदमी के मुंह में पानी आ जाए सेब वाली डिश मौली की सबसे स्वादिष्ट डिश है जोनस ने जोर देकर कहा फायर ब्रिगेड कंपनी की मेज पर ऐसे तर्क लगातार चलते रहते थे जब तक सब लजीज खाना खत्म नहीं हो जाता था लेकिन शक सक... लेकिन एक बात पर सभी लोग एक मत थे मौली जो भी काम करती थी वो अपना पूरा दिल लगाकर और पूरे जोश के साथ करती थी चाहे वो काम रसोई के अंदर का हो या बाहर का सर्दी के एक दिन मौली ने एक बात साबित कर दी कि वो अपने काम में कितनी उत्ता थी मिस्टर के घर की रसोई में मौली अंडी की की तह घूम की, की छोटी पहाड़ियां जमी थी मौली ने चूहे चूल्हे की आग को हिलाया और फिर से फिर उसे चिंता हुई जैसे उसके केक बेक होकर तैयार हुए एक भयंकर तेज हवा ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर लाल ईट की दीवारों कि दरारों में से सीटी बजने लगी मौली को और चिंता हुई हिमपात से उस मौलि ने कई घरेलू बिल्ली में ठूडी को सहलाया और जोर से कहा अगर इस तरह बर्फीले तूफान में चिंगदारी से कहीं आग लगी तो फिर हमारे आग बुझाने वाले लड़के क्या करेंगे मौली को बर्फीले हवा के झोंके के ऊपर एक और आवाज सुनाई दी कि आग के बारे में उसकी चिंता सच थी चर्च की चर्न टन, टन कर उस, मौली, तो मौली ने पड़ोस के लड़कों की एक पलटन को दौड़ते हुए देखा वे हाथों में लालटेन लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे मौली बाहर गई और फिर बर्फ से भरी गली मोहल्लों और बर्फीली सड़कों पर आगे गई लड़के आग की सूचना देने के लिए घंटिया बजा रहे थे आग वे सभी बाहर आओ, मदद करो। कई आदमी और, और, कर और लड़के उन्हें लेकर दौड़ते हुए फायर कंपनी के उपकरण शेड में गए स्वयं स्वयं सेवकों ने आग बुझाने के उपकरण कुल्हाड़िया पुलडाउन और रस्सी के कॉयल बैगन में लूट किए मौली ने जल्दी से स्वयं सेवकों की गिनती की उसने कभी किसी भी आपदा में इतने कम लोग नहीं देखे थे कप्तान ने मौली के हाथों से बाल्टियाँ ली मौली उन्होंने कहा तुम हमेशा अपना हाथ बटाने और मदद करने को तैयार रहती हो मेरे हाथ केक पकाने के अलावा और कई काम कर सकते हैं मौली ने सोचा फिर मौली ने अपने सिर पर एक चमड़े के हेलमेट चमड़े की हेलमेट पहनी अपने ऊनी लेगिंग के ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ाया और फिर काम के भारी दस्ताने पहने मेरे लिए रुको वो चिल्लाए मौली कप्तान आश्चर्यचकित होकर चिल्लाए उन्होंने मौली की ओर अपना हाथ लहराया और उन्हें बर्फीली सड़क पर भेजा जहां लोग भारी पंप इंजन को खींचने के लिए संघर्ष कर रहे थे मौली ने रस्सी पर अपना स्थान लिया और फिर उन्होंने रस्सी को जोर से पकड़कर खींचा खींचो लड़की देखो एक महिला भी तुम्हारे साथ है कप्तान चिल्लाए जल्दी से पंपर इंजन को सही जगह पर लेकर आओ एक दो तीन खींचो वे सब चिल्लाए मौली और बाकी लड़के सड़क पर पंपर इंजन को लाने में सफल रहे उन्होंने तेजी से बहती स्नो के बीच उसे खींचा सर्द हवाएं मौली के चेहरे पर लगातार वार कर रही थी लेकिन मौली ने रस्सी पर अपनी पकड़ कभी नहीं छोड़ी जल्द ही मौली को बर्फ के टुकड़ों के बीच कालीक दिखाई दी उन्हें जमी हुई हवा के बीच से भयभीत आवाजें सुनाई दी उसके सामने एक छोटी लकड़ी छोटा लकड़ी का घर था जो धू करके जल रहा था ढ़ाओ टीम के भोपू में से कप्तान चिल्लाए फायर वैगन और पंपर साइड यार्ड में स्वयंसेवक बाल्टी लेकर नदी की ओर जाएं। बर्फीले तट के बर्फी करीब कप्तान ने मोटी बर्फ में छेद किए जोनास और ऋषाक ने बर्फ के नीचे बहने वाली पानी को बाल्टियों से उठाने की कोशिश की मौली और अन्य लोगों ने एक बाल्टी ब्रिगेड का गठन किया जिसमें पानी की बाल्टी एक हाथ से दूसरे हाथ से ऊपर गुजरी और फिर टैंक तेजी से भर गया पंपिंग शुरू करो जल्दी करो कप्तान चिल्लाया मौली भी इंजन के पंप को चलाने के लिए बाकी आदमियों के साथ मिल गई उन्होंने मिलकर उस भारी लंबे पंप को चलाया और अंत में आग बुझाने के मोटे पाइप से पानी की एक तेज धार बाहर निकली यह घंटे दर घंटे चलता रहा मौली ने जलती हुई लकड़ी पर पानी छिड़का पानी पड़ने के बाद आग की लपटों से हिस की आवाज आई मौली ने एक मुड़ी हुई लोहे की छड़ से जलती छत के हिस्सों को नीचे खींचा धकती हुई बल्लियों ने नीचे गिरते ही बर्फ को पिघलाया धुआं मौली की नाक में घुसा और उसे घुटन महसूस हुई कुछ जलते हुए अंगारे उसके उन्नीस सॉल से आकर चिपके आग से उसके गाल गर्म हुए मेरे आ, मेरी आग बुझाने वाले लड़के मेरे आग बुझाने वाले लड़के इस आग को जीतने नहीं देंगे और मैं नहीं मैं मोली ने सोचा आग बढ़ और बहुत अरफ, अफरा तफरी मची आखिर में आग बुझ गई वैन परिवार अपने बर्फीले यार्ड में काँप रहा था वो धुएं की धुंध में घिरे थे उन्हें खुद के जिंदा बचने की खुशी थी वो वो इस बात से भी खुश थे कि आग पूरे मोहल्ले में नहीं फैली पाई थी मौली अब थककर चूर चूर हो गई थी फिर भी उसने पंप को वापस शेड में रखने के लिए रस्सी खींची जोनास, इशाक और अन्य स्वयंसेवक जिनके चेहरों पर कालीक लगी थी मुस्कुराते हुए मौली के पास पहुँचे हमारे नए फायर फाइटर स्वयं के लिए हुर वे खुश होकर चिल्लाए मौली महिला होने के बावजूद आग बुझाने के काम में तुम किसी मर्द से कम नहीं हो ने कहा सच में अद्भुत हो लेखिका का नोट। मैं पहली बार नोटी विलियम्स से तब मिली जब मैं एक अन्य ऐतिहासिक कहानी थी।, थी जब मैं एक छोटी लड़की थी तो मैं भी फायर ब्रिगेड का ट्रक चलाना चाहती थी इसलिए मैंने तुरंत उस बारे में और शोध किया धीरे धीरे मुझे मौली के बारे में अतिरिक्त जानकारी के टुकड़े और किवनिया मिली जिनका अग्निशमन के इतिहास की पुस्तकों में उल्लेख था मौली विलियम्स के साहस के लिए मेरा सम्मान प्रत्येक कहानी और जानकारी के साथ लगातार लगा जीवन अपनी कहानी में उस युग की अग्निशमन तकनीकों और उपकरणों के ऐतिहासिक चित्रण के साथ साथ मूल कहानी को भी जोड़ा मुझे उम्मीद है कि मौली विलियम्स की कहानी उन युवाओं को प्रेरित करेगी कि जो किसी दिन अग्निशामक बनने का सपना देखते होंगे लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न मौली विलियम्स के बारे में हम क्या जानते हैं उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी ही उपलब्ध है हम इतना जरूर जानते हैं कि मौली एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो 1800 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर में रहती थी वो मिस्टर एमर के घर में काम करती थी जो अपने जिले की फायर कंपनी ओसनस इंजन कंपनी नंबर ग्यारह के स्वयंसेवी सदस्य थे मौली ने खुद की तब पहचान बताई बनाई जब उनके पड़ोस की स्वयंसेवी फायर कंपनी को एक भयानक बर्फ के तूफान में आग बुझाने में उनकी मदद की सख्त जरूरत पड़ी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने संघर्षरत स्वयंसेवकों के छोटे समूह को तूफानी बर्फ में भारी इंजन को खींचने में मदद की आखिरकार मौली की मदद से आग बुझा दी गई मौली की बहादुरी के कारण अग्नि कंपनी के लोगों ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया उन्हें स्वयंसेवक नंबर 11 का उपनाम भी दिया गया जिस पर उन्हें सारी जिंदगी गर्व रहा इसके बाद से मौली ने दिन के किसी भी समय और किसी भी मौसम में मर्दों के साथ मिलकर आग बुझाने के अथक प्रयास किए मौली फायर ब्रिगेड में खाना क्यों नहीं पकाती थी अठारह के दशक की शुरुआत में फायर कंपनियां नागरिक स्वयं सेवकों द्वारा चलाई जाती थी और दमकल हाथ से चलने वाली पानी की पंपिंग गाड़ियां थी दमकल की बजाय पड़ोस की फायर कंपनियों के छोटे लड़के लकड़ी के भंडारण शेड होते थे जिनकी एक चार दीवार होती थी चूंकि मिस्टर अहमर इंजन कंपनी के स्वयं थे इसलिए मौली ने संभवतः अपने मालिक मिस्टर अहमद और उसके साथी अग्निशामुखों के लिए खाना पकाया मौली भोजन अपनी रसोई में ही पकाती थी और फिर फायर कंपनी के उपकरण शेड में फायर फाइटर्स फायर की बैठकों या सामाजिक कार्यक्रमों में खाना सप्लाई करती थी अच्छे मौसम में वो शायद शेड के बाहर ही कैंप फायर पर खाना पकाती होंगी कुछ कथमों के अनुसार मौली देर रात तक आग से लड़ने वाले भूखे स्वयं के खाने के लिए कपड़े में भोजन लपेट ले जाती थी क्या मौली अपने पड़ोसियों को आग की सूचना देने के लिए सड़कों पर दौड़ती थी मौलिक के काल में स्वयं अग्निशामकों को ड्यूटी पर बुलाने के लिए कोई अलार्म बॉक्स या मैकेनिकल सान नहीं थे उस समय फायर कंपनियों के पास युवा स्वयंसेवकों का एक समूह होता था जिन्हें धावक कहा जाता था ये लड़के चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ते थे और हाथ में घंटियों और झुंझुनू से शोर मचाते थे चर्चों की घंटियाँ होती थी हर मोहल्ले में कम से कम एक घंटी जरूर होती थी होती थी जिसे चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था घंटियों की आवाज का भी एक निश्चित पैटर्न होता था जो धावकों के लिए कोड का, का काम करता था और जहाँ आग लगी थी उन्हें उसकी लोकेशन बताता था मौली और मर्द स्वयंसेवकों को पंपर इंजन में नदी में से पानी क्यों भरना पड़ता था शुरुआती पंपर इंजनों को आग के स्थान तक हाथ से खींचना पड़ता था पर अगर पंपर इंजन का टैंक पहले से ही पानी से भरा होता तो सड़कों पर खींचना बहुत मुश्किल होता वहां पहुंचते पहुंचते ही फायर ब्रिगेड के लोग थक जाते इसलिए पंपर इंजनों को आग के स्थान पर पहुँचने के बाद ही उनमें पानी भरा जाता था पानी किसी कुएँ या गड्ढे से निकाला जाता था लेकिन पानी का सबसे विश्वसनीय और भरपूर स्रोत पास की नदी झील या तालाब होता था प्रत्येक नागरिक को आग से निपटने के लिए कम से कम एक बाल्टी पानी देना आवश्यक था पड़ोसी अक्सर दौड़ते हुए फायर फाइटर्स को बाल्टी थमाते थे